श्री ष्ण लीला प्रसंग नरेंद्र का प्रथम आगमन और परिचय नरेंद्र को दक्षिणेश्वर आने के लिए श्री राम कृष्ण देव का आमंत्रण स्वामी ब्रह्मानंद कहते थे नरेंद्र को देखते ही श्री राम कृष्ण देव उनके प्रति विशेष रूप से आकृष्ट हुए थे यह समझ में आता है क्योंकि पहले सुरेंद्रनाथ को और बाद में रामचंद्र को पास बुलाकर उन्होंने उस सुगाक युवक का परिचय जहाँ तक संभव हुआ जान लिया था और एक दिन उन्हें दक्षिणेश्वर ले जाने के लिए उन लोगों से अनुरोध भी किया फिर भजन समाप्त होने पर स्वयं उस युवक के पास आकर उसके अंगों को अच्छी तरह जांचते हुए उससे श्री रामकृष्ण देव ने दो एक बातें की और शीघ्र ही एक दिन दक्षिणेश्वर आने के लिए उन्हें कहा नरेंद्रनाथ की विवाह करने में असम्मति और दक्षिणेश्वर में उनका प्रथम आगमन इस घटना के कुछ सप्ताह बाद ही कलकत्ता विश्वविद्यालय की एफे की परीक्षा हो गई और नरेंद्रनाथ के पिता शहर के किसी संभ्रांत व्यक्ति द्वारा अनिरुद्ध होकर उनकी कन्या से अपने पुत्र का विवाह करने के लिए चेष्टा करने लगे थे सुना गया है कि कन्या श्याम वर्णा थी इस कारण उसके पिता विवाह में दस हजार रुपये तक देने के लिए राजी थे रामचंद्र दत्त आदि नरेंद्र के संबंधियों ने कन्या के पिता की प्रेरणा से उन्हें उस विवाह में राजी कराने के लिए यथेष्ट चेष्टा भी की थी परंतु नरेंद्र के बहुत ही आपत्ति करने के कारण वह विवाह नहीं हुआ रामचंद्र ने नरेंद्र के घर रहकर पढ़ा था और आगे डॉक्टर बने थे वे उनके दूर के रिश्तेदार भी थे धर्म भाव की प्रेरणा से नरेंद्र ने विवाह नहीं किया यह समझकर उन्होंने उनसे एक दिन कहा था यदि धर्म लाभ करने की ही इच्छा तुम्हें हुई हो तो ब्राह्मण समाज आदि स्थानों में वृथा न भटककर दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के पास चलो पड़ोसी सुरेंद्रनाथ ने भी उन्हें एक दिन अपने सांस गाड़ी में दक्षिणेश्वर चलने के लिए कहा नरेंद्र सहमत होकर अपने दो तीन मित्रों के साथ सुरेंद्रनाथ की गाड़ी पर दक्षिणेश्वर आप पहुंचे नरेंद्रनाथ को देखकर उस दिन श्री रामकृष्ण देव के मन में जो भाव उठा था उसे कभी कभी संक्षेप में उन्होंने हमें इस प्रकार बताया था